संवेदनाओं संवेदनाओ के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है कबीर दास जी के लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित संत कबीर जी का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है वे बड़ी बड़ी बातों को अपने दोहों के माध्यम से बड़ी सरलता से समझा देते दे थे कबीर दास के दोहे समझकर इंसान यह समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं उनके दोहे हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करते हैं। और यह बताते हैं कि लोग धर्म के नाम पर आपस में झगड़ते हैं, लेकिन इस सच्चाई को नहीं जान पाते कि भगवान तो सभी के लिए एक होते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत है उनके कुछ लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदू कहे मोही राम प्यारा तुर्क कहे रहमाना आपस में दो लड़ी लड़ी मरे मरम न कोई जाना अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदुओं को राम प्यारा है और मुसलमानों को रहमान इसी बात पर वे आपस में झगड़ते रहते हैं लेकिन सच्चाई को कोई नहीं जान पाता ल करे आज सो आज कर आज, कर, आज करे, करे सो अब, अब पल में परलय होएगी बहुरी, बहुरी करे, करे गो कब अर्थात कबीर कभी दास जी कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो जीवन बहुत छोटा है अगर पल भर में समाप्त हो गया तो क्या करोगे इसलिए जो कुछ भी करना है तुरंत करो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। होबीर दास जी कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य को करते समय अधीर नहीं होना चाहिए अपितु धैर्य से काम लेना चाहिए अगर माली एक दिन में साव घड़े भी सींच लेगा तो भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे इसलिए कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए निंदक नियरे, नियरे राखिए आंगन कुटी, कुटी छवाए बिन, बिन पानी, पानी साबुन बिना निर्मल करे अर्थात सुबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ स्वच कर देते हैं। है। मांगन मरण समान है।, है मती मांगो, मांगो कोई भी मांगन ते मार नु की सीख अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि मांगना मरने, मरने के समान है, है। इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो यही सतगुरु की सीख है साईं इतना दीजिए कुटुंब समाए मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हे परमात्मा तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए मेरे परिवार की गुजर बसर हो जाए और मैं भी भूखा न रहूं तथा मेरे घर आया अतिथि भी भूखा वापस न जाए दुख में सुनिरन सब करे सुख में करे न कोय जो सुख में सुनिरन करे दुख काहे को होए अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता है लेकिन दुख में सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो फिर दुख क्यों होगा अर्थात हमें हर घड़ी हर परिस्थिति में अपने आप को ईश्वर के करीब रखना चाहिए तिन का कबहु ना निंदिए जो पावन तर होए कबहु उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी पैर में आने वाले तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वही तिनका आँख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होगी यहाँ पर तिनके के माध्यम से गरीब या निम्न वर्ग के लोगों की बात कही गई है साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरा सो तो साधु नहीं। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि साधु हमेशा करुणा और प्रेम का भूखा होता है और कभी भी वह धन का भूखा नहीं होता जो धन का भूखा होता है वह साधु हो ही नहीं सकता माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का मन, मन का, का, का फेर अर्थात कबीर, कबीर दास जी कहते हैं है, है, है, है, कि कुछ, कुछ लोग, लोग वर्षों तक हाथ, हाथ में माला लेकर उसे फेरते रहते हैं है, है, लेकिन उनका मन, मन नहीं बदलता अर्थात वे सत्य और प्रेम की बात नहीं जान पाते ऐसे व्यक्तियों को माला छोड़कर अपने मन को बदलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए यह आपा तो डाल दे दया करे सब को अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता अगर हम अहंकार का त्याग करें, तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए; जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है कुटिल वचन सब तय बुरा जारी करे सब छार साधु वचन जल रूप है बरसे ऐसी अमृत थार अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, हैं बुरे वचन विष के समान होते हैं, हैं, हैं। और अच्छे, अच्छे वचन अमृत के समान लगते हैं।, हैं। इसलिए बुरे वचन न बोलकर हमेशा मधुर और मीठे वचन, वचन ही बोलने चाहिए जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ मैं बपूरा बूड़न डरा रहा किनारे बैठ अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका उतना फल अवश्य मिलता है गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वे कुछ नहीं कर पाते हैं उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है अभी आप सुन रहे थे कबीर दास जी के कुछ लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित वाचक स्वर भारती परिमल